नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है आज संडे है और संडे में हम लोग खास से एक बजे सलामी ज़िंदगी प्रोग्राम लेकर आते हैं और आज जैसे सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग विशेष सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं उनकी बातें सुनते हैं उनसे काफ़ी प्रेरणा हम लोग लेते हैं आइए आज मुझे खुशी हो रहा है कि आज के इस सलामी ज़िंदगी के हमारे खास मेहमान जो अहमदाबाद से आए हुए हैं श्री कन्यालाल शिवनाथ माली जी हैं जो खास आयुर्वेद डॉक्टर हैं और योग सूत्र को भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं और योग का अभ्यास काफ़ी लंबा समय से कर रहे हैं पतंजलि का हो राजयोग का हो काफ़ी योगों के बारे में इनके पास एक अच्छी जानकारी भी है जो हम लोग इनके इस इंटरव्यू में इनसे बातचीत करते हुए हम उसके बारे में सुनेंगे ही सेवेंटी ईयर्स रनिंग में कनाया जी हमारे साथ हैं तो सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में उनका आज बहुत बहुत स्वागत मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूं आपने मुझे जो यहां बुलाया मधुबन रेडियो के अंदर मैं खूब ख़ूब शुक्रिया करता हूं धन्यवाद <laughs> जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और सेवेंटी इयर्स रनिंग में भी आप अपने आप को हेल्दी वेल्दी कैसे रखते हैं ये एक आध्यात्मिक प्रेरणा है और जीवन कर्मातीत अवस्था में हम रहते हैं और स्थित प्रग्न अवस्था में रहते हैं और पवित्र रहते हैं ये हेल्थ का कारण यही हैगा कि पवित्रता जी जी जी और हेल्थ का कारण है कि हमारा चया पया खाने पीने की जो पद्धतियाँ हैं जीवन में ब्रह्मचर्य है और सबको क्षमा करना माफ़ करना मीराबाई की तरह जीवन जीना महावीर की तरह जीवन जीना और अहिंसा के पथ पर चलना यही मेरे जीवन का एक रहस्य है उसके अंदर मेरी माता जी की प्रेरणा काफ़ी काम कर रही है क्या बात है बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और ख़ास जो हेल्थ इशू है उसके बारे में आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपको सुनकर और मैं चाहूँगा कि अपने परिवार के बारे में कुछ ख़ास बातें बताइए परिवार के बारे में तो मैं आपको ये बच सकूँगा कि हम मेरी सिर्फ दो बच्चियां हैं लड़कियां हैं नहीं, नहीं। और मेरी आज से बाईस साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी जी, जी, जी, जी। और चौबीस साल की उम्र में मेरी पत्नी का देहांत हो गया था और मेरी मम्मी जो थी मेरी मदर प्रेरणा स्रोत चंडी जिसे कहते हैं जी, जी, जी, जी। मेरे जीवन में वही मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे फिर बोला कि बेटा तू शादी मत कर और आध्यात्मिक पद को स्वीकार ले और आध्यात्मिक पथ मार्ग में पवित्रता का खास मूल्य है उसे तो जीवन में अपना ले वो आध्यात्मिकता की चादर ओढ़ ले तो परमात्मा की तेरे जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़ेगी मैं तेरे को वचन देती हूँ मैं तेरे को प्रॉमिस देती हूँ ये मेरी माता जी का थी और मेरे जो दो बच्चे थे जिस समय मेरी पत्नी मर गई उस समय जो छोटी बच्ची एक दिन की थी और बड़ी लड़की डेढ़ साल की थी जिन्होंने मेरी माताजी जी ने उनकी परवरिश किया और मुझे बोला बेटा कि तू अब इस घर से निकल जा और तू अलग मकान ले ले तुझे मकान भी मिल जाएगा तू अलग रहना और तुझे मैं दो टाइम खाने पीने के बंदोबस्त कर दूंगी और बच्चे को परवरिश में पूरा कर दूंगी उसकी चिंता तू करना मत तो वो लड़के जो एक दिन की थी वो आज भी सुखी संपन्न है समृद्ध है खेड़ूत है नहीं, नहीं। और जो बड़े भी है वो भी सुखी समृद्ध है दोनों बच्चे खूब खुश हैं <laughs> बहुत खुश है दोनों बच्चे आनंद में हैं और रॉयल फैमिली है उसकी है। मुझे खुशी है आज मैंने ये जीवन अपनाया नहीं होता था शायद मुझे ये चीज़ प्राप्त तो होती नहीं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें और जैसे कि जीवन के पड़ाव में कई बार चीज़ें आती जाती रहती हैं लेकिन उसमें एक अच्छा मार्गदर्शक अगर मिल जाता है तो हमारी जीवन में खुशियाँ बहुत जल्दी आती हैं और हम बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन को जी पाते हैं तो आपके प्रेरणा स्रोत्र आपके माताजी माता जी रही, जो ने आपको जी सही समय पर सही गाइडलाइन करके आपको एक नया जीवन दे दिया है तो मैं चाहूँगा कि माता के बारे में और कुछ बातें बताइए हाँ माता के बारे में बताऊँगा कि मैंने मेरी जानकारी में आज तक में इतना बड़ा हुआ बचपन से आज तक मैंने कभी भी उनको पति का श्रृंगार शरीर पे देखा नहीं था ये जो आजकल माताएं वो मंगलसूत्र सूत्र हैं चूड़ियां पहरती है वस्त्र पैरती मैंने मेरी माता जी को सफेद वस्त्र में ही सदा देखा था नहीं, नहीं, नहीं। सदा सफेद वस्त्र में पति का कोई श्रृंगार नहीं था उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी थी आध्यात्मिक शक्ति वो जो कहती थी वो घटना घटती थी और बनती भी थी और मैं उन हमारे दोनों में इतना प्रेम था इतना प्रेम था हमारे दोनों के प्रेम से परिवार में कुटुंब में हमारे भाई बहन को भी ईर्षा होती थी <laughs> तो हम रात को बारह बजे बाद ही मिलते थे और आध्यात्मिक सत्संग करते थे हाँ। और मुझे आज जो मैं जो स्टेज ऊपर में आज खड़ा आपके सामने बैठा हूं। <laughs> उनका जो आशीर्वाद आशीर्वाद वो का है और <laughs> कह सकता जी जी जी। बताया माता जी को याद कर रहे हैं तो उनके लिए कोई गाना अगर डेडिकेट करना चाहे तो कौन सा गीत आपको याद आता हाँ, है हाँ माता जी का एक गाना था जो सदा गाती रहती थी वो अच्छा धरती माता को ज्यादा मानती थी हाँ, हाँ, तू मेरी धरती तू मेरी माता बचपन भी तेरा जवानी भी तेरी हँसाती भी तू तो है रुलाती भी तू तो है तू मेरी धरती तू मेरी माता गिराती भी तू है उठाती भी तू है चलाती भी तू है तू मेरी धरती तू मेरी माता दीदार तेरा चमकता रहेगा तू मेरी धरती तू मेरी माता <laughs> बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्यार से आपने गीत सुनाया आशा करता हूँ आपकी माताजी जी सुन रहे हैं तो उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी खुशियाँ ढेर सारा प्यार और प्रणाम 70 प्लस कन्यालाल जी हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं और उनसे हम लोग बहुत सारी बातें आज सीखेंगे बहुत सारी प्रेरणाएं हम लोग उनसे लेंगे तो मैं चाहूँगा कि आपका जो स्कूलिंग या पढ़ाई की बात अगर कहें तो वो कहाँ और कैसे किस परिवेश में हुआ मैं एक गरीब घराने का बच्चा था और मेरे पिताजी एक मिल मजदूर थे और मैं घर में सबसे बड़ा था हुँ, हुँ, हु। तो मैं मुंसिपल कॉर्पोरेशन में पढ़ाई करी थी फिर मैं हाई स्कूल में गया फिर मैंने 20 साल गांव में सेवा करी आयुर्वेदिक सेवा करी गाँव में अच्छा अच्छा मैंने गाँव में आयुर्वेदिक सेवा करी और फ्री में सेवा करी तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने मेरी एग्ज़ाम ली परीक्षा ली मेरा इंटरव्यू लिया गवर्नमेंट ने और मुझे आयुर्वेदिक सनत का प्रमाण पत्र दिया और मैं 20 साल गांव में प्रैक्टिस करा और 20 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मुझे गुजरात में प्रैक्टिस करने की परमिशन दी हुँ। हुँ। हुँ। जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में और जहां आपका जन्म हुआ उस जन्म स्थान के बारे में और उस समय का वो परिवेश कैसा था उसके बारे में बताइए मेरा जन्म सच कहूं तो मुझे जहां तक याद है कि उस समय जो वर्कर मिल मजदूर जो थे जो मिल में नौकरी करते थे तो उस समय घोड़िया घर बनाया गया था अच्छा अच्छा अच्छा घोड़िया घर बनाया गया था <laughs> तो मेरे पिताजी उस समय जुबेली मिल में थे <laughs> जो कोली को मिल की एक शाखा थी <laughs> <laughs> तो वहाँ घोड़िया घर का स्थापना हुई थी और उसी घोड़िया घर में मेरा जन्म हुआ था <laughs> मिल के डिस्पेंसरी में हॉस्पिटल में <laughs> अच्छा अच्छा हाँ ये कौन सी जगह पर गुजरात में गुजरात में अमदाबाद में है अहमदाबाद में हाँ जुबेली मिल में जुबेली मिल जुबेली अच्छा अच्छा अहमदाबाद से नजदीक है अमदाबाद से नज़दीक अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को भी सुनकर अगर वह अहमदाबाद में गए होंगे तो इस जगह को जानते होंगे पहचानते भी होंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस आयुर्वेद फील्ड में कैसे आना हुआ आपका आयुर्वेद फील्ड में मुझे मैंने आयुर्वेदिक जो डॉक्टर थे बड़े बड़े उगाचार्य उनके वहाँ ट्रेनिंग ली थी और वहाँ सर्विस भी करी थी अच्छा, अच्छा और ज्ञान प्राप्त किया था मैंने उस ज्ञान के हिसाब से मुझे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने प्रोत्साहन दिया सर्टिफिकेट दिया कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर तरीके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 1135 जीबी गुजरात बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक ग्यारह पैतीस मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और मैंने सात वर्ष गाँव गांव में गांव में अच्छा गांव में फ्री सेवा कर आयुर्वेदिक सात साल फ्री सेवा की हाँ हाँ हाँ। और दर रविवार में मेरे बच्चों को ले जाता था नडियाद के अंदर हाँ। तो खेतर खेतर में मैं बच्चों को साथ में लेके घूमता था और उनको थैले के अंदर वो मिठाई था कपड़ा था दे देता था कि तुम ये सेवा करना और मैं लोगों को ढूंढूंगा दर्दियों को उनके जो आदिवासी थे <laughs> उनकी सेवा में करता था दर इतवार को इस तरह हमने मैंने सात साल सेवा करी क्या बहुत बहुत गाँव में जी जी हाँ। अच्छा आपके आयुर्वेदाचार्य जो रहे आपके प्रेरणा स्रोत्र जो रहे आयुर्वेद में उनके बारे में कुछ बातें बताइए उनका नाम है डॉक्टर जनार्दन एन दवे उनकी जो क्वालिफिकेशन डी एस एस बॉम्बे और मेरे जो एलोपैथिक की जानकारी की भी मैंने प्रैक्टिस ली थी तो वो डॉक्टर थे डॉक्टर माधव भाई पंडित जो आज नहीं है नहीं। नहीं। नहीं। वो एलसीपीएस सी पी एस बॉम्बे अच्छा। उस समय मैं। हाँ हाँ। तो मैंने एलोपैथिक की प्रैक्टिस की ट्रेनिंग उनके पास से ली थी और आयुर्वेदिक की डॉक्टर जनानर दवे के पास ली थी जो मुझे उन्होंने एक अपना शिष्य मान के मुझे बहुत सिखाया बहुत सिखाया तो मैं आज वो हॉस्पिटल भी खोल सका और करीब मैंने 30 साल मेडिकल प्रैक्टिस अहमदाबाद में की थक्कर बापा नगर में डिस्पेंसरी चलाया और प्रैक्टिस की मैंने नहीं। नहीं। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और सुनकर अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी काफ़ी प्रेरणा मिल रहा है आपकी बातों से अब आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर डॉक्टर कनेल लाल जी से बात करेंगे आप सुनाए हैं रीनुमद वन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो I mm do. -hmm. के समान मुझको तो अपना सा लागे सारा जवान धरती मेरी माता पिता समान नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डॉक्टर कन्या लाल जी हमारे बीच में है सलामी ज़िंदगी के आज के हमारे ख़ास मेहमान सेवनटी प्लस रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं तो आइए मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अपने जीवन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कभी कभी जीवन में ऐसा संघर्ष का जो समय है सबके जीवन में आता है और वो कहीं ना कहीं हमें एक सीख देके जाता है हमें मजबूती देके जाता है शुरुआत में तो जैसे ही परिस्थिति आती है तो हमें लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया मुश्किल का काम है लेकिन बाद में जैसे ही वो समय निकल जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें जो खजाने हैं वो मिल जाते हैं तो मैं जा। चाहूँगा कि आपके जीवन में जो मुश्किल का दौर कह सकते हैं वो कब था और फिर कैसे आप उससे आगे बढ़ें मुश्किल का दौर तो जिस समय मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ वही घड़ी मुझे कभी कभी याद आ जाती है नहीं, नहीं, नहीं। उस समय मेरी उम्र 24 साल की थी और मैं दो बच्चों का बाप बना और दोनों मेरी लड़कियाँ थीं जिस समय मेरी पत्नी का देहांत हुआ उस समय मेरी उम्र 24 साल की थी और मेरी बड़ी लड़की डेढ़ साल की थी और छोटी लड़की एक दिन की थी <laughs> तो मेरी जो माताजी थी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया हिम्मत दिया कि बेटा सब माँ तो कहती है कि तू दूसरी शादी कर ले <laughs> पर मैं एक वो माँ हूँ और तू मेरा सबसे बड़ा लड़का है तो तू कृपया शादी मत कर इन दोनों बच्चों को पालने की जवाबदारी मेरी मेरे मरने के बाद भी मेरी उनकी जवाबदारी मेरी उनकी शादी की भी जवाबदारी मेरी परंतु ये आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार ले और पवित्रता के पथ को स्वीकार ले और ये पवित्रता के पथ पे तू मीरा बाई की तरह चल और कर्मातीत अवस्था में रह तेरा कल्याण होगा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया माँ की बातें फिर से आपने रिपीट की और जैसे कि हमारे जीवन में जैसे ही ये मुश्किल का दौर था और ये जैसे ही क्रॉस हुआ उसके बाद आपने अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाया और आध्यात्मिक जीवन को अच्छी तरह से अपनाया आध्यात्मिकता का ज्ञान आपने प्राप्त किया उसका चिंतन वर्णन किया और योग को भी अच्छी तरह से आपने अभ्यास और प्रयोग में लाया जो आपके जीवन से झलकता है तो अब मैं ये एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे हमारे जीवन में आपने काफ़ी योग सीखे हैं पतंजलि योग का हो राजयोग का हो तो योग से किस तरह से आप खुद योग का प्रैक्टिस करते हैं क्या बीमारियों में अलग टाइप का योग होता है और अगर बीमारी नहीं है मन के लिए योग करना है तो उसका कोई अलग तरीके का होता, होता, होता है थोड़ा सा बताइए योग के परिभाषा अपने हिसाब से महर्षि पतंजलि है जैसे महर्षि पतंजलि के कथन के अनुसार योग चार प्रकार के होते हैं नहीं, नहीं। मंत्र योग लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग के लक्षण हैं कि जो इंसान यम नियम में रहे और 12 वर्ष तक वो मंत्र जाप करे तो वो सिद्धि प्राप्त करता है और लय योग काम करते करते मंत्र का उच्चार करें परमात्मा को याद करें तो भी उसे शांति प्राप्त तो होती है हठयोग हठयोग कोई इतने जटिल यो, योग नहीं है हठय योग का मतलब है प्राणायाम शारीरिक प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम वॉकिंग जॉकिंग यह हठय योग में आता है राजयोग राजयोग का मतलब है कि मैं कौन हूँ मेरा जन्म किस लिए हुआ है मैं क्यों आया हूँ मुझे क्या करना है और क्या करके जाना है तो राजयोग का मतलब होता है कि आत्मा थकित परमात्मा की अनंत यात्रा करना और परमात्मा तक किस तक कहाँ से किस तरफ वहाँ तक पहुँचना और आजकल देखा गया है कि लोगों को खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ राजयोग में एक ज्योति बिंदु है निराकार है जिस अजन्मा है जन्म रहित है ज्योति बिंदु स्वरूप है तेजोमय है जो हमारे भ्रगुट के मध्य भाग में हाइपोथेलेम स्पिच्योत ग्रंथि जिसे कहा जाता है उसका स्थान इस शरीर के अंदर है और वही हमारे शरीर का संपूर्ण संचालन करता है और ये राजयोग के चार अलग अलग प्रकार हैं उसमें एक राज्ययोग है <laughs> <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चार प्रकार के योग के बारे में और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को चार प्रकार के योग का जो है थोड़ा सा झलक आप समझ गए होंगे फिर हम लोग इसी विषय को लेकर सीरीज़ भी डॉक्टर साहब से सुनेंगे मैं चाहूँगा कि रेडियो में कुछ खास योग के एपिसोड्स भी आपके चलाएँगे हम लोग इन फ्यूचर में तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि जब आप गाँव गाँव में जाते थे तो किस तरह से आप दर्दी को ट्रीट करते थे दर्दी है करके कोई बता नहीं आता था कि आपको खुद को जाना पड़ता था ना मैं गांवों में दर्दी को ढूंढ लेता था अच्छा अच्छा दर्दी ढूंढ <laughs> लेता था जहाँ मैं बैग लेके निकल पड़ता था चलते चलते सब जगह खेतरो में जाता था गाँव में जाता था तो पहचान जाते थे डॉक्टर साहब आ गए हैं तो उसमें सभी प्रकार के सभी उसमें जाति के आते थे और मैं सबको लाइन में बिठा देता था अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा एक, एक जगह जमा हो जाता था एक जगह जमा कर लेता था और जो नहीं आ सकते थे बेचारे जो शर्म है तो उनके पास में जाता था अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। और मैं दवाइयां साथ में रखता था अच्छा दवाई साथ, साथ में रखता था था लिख के नहीं देता था। हा, हा, हा। बस वो उनका रोग चेकिंग करना तपासना और उनको दवाइयाँ दे दे सात दिन की दवाइयाँ बांध देने का अच्छा अच्छा सात <laughs> दिन की दवाइयाँ बांध देने का और जरूरियातमंद को मेरे बच्चे साथ में रहते थे तो कपड़ा भी दे देते दे थे कोई बिस्किट दे देते दे थे बच्चे को तो बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलती थी एक लेशन मिलता था सेवा करना सेवा क्या चीज होती है हाँ, और निस्वार्थ अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं अनकंडीशनल लव और आध्यात्मिक जीवन क्या होता है तो आज वो आध्यात्मिक जीवन आज उन बच्चों के जीवन में उनको आज महान बना दिया है। <laughs> हाँ, महान चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप अपने पैसे में जो है आ, मरीजों को देखने जाते थे गांव-गांव में और अलग अलग गांव में हर संडे जाते थे कि एक ही गांव नहीं अलग अलग गांव में जाता था अच्छा पूरा अच्छा, जो मेरे जो मेन सेंटर था ना उसके आजू बाजू जो गांव थे पीज है थलेडी है रामोल है अलग अलग गाँव थे वहाँ दर रविवार को मैं जाता था हाँ हाँ और गाँव वाले भी मुझे बहुत प्रेम से चाहते थे जब मैं निकलता था प्रैक्टिस सेवा करके तो लोग बुलाते थे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब नींबू लेके जाओ नींबू लेके जाओ कई लोग तो मैं एसटी में बैठ जाता था तो सब एसटी में नींबू देने आते थे कई लोग तो घी लेके आते थे अभी मैं एसटी में बैठा नहीं गाड़ी चालो तो बारी में से घी देके चले जाते <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी कहीं ना कहीं एक जो है गांव में जब डॉक्टर आता है तो उसके प्रति जो प्यार है जो भावनाएं हैं और निस्वार्थ सेवा का फल है ये कि इस तरह से हम लोग जब सेवा करते हैं सच्चे दिल से तो उसका बेनिफिट हम सभी को मिलता ही है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक और गीत आप सुनाए हैं नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मिस्क रहो गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है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 ते हो मैं हम सफल तुम्हारा हूँ क्यों तुम उदास होते हो हंसते रहो हंसाने के लिए हंसते रहो हंसाने के लिए तूी है दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए उसने खुदा को पहचाना अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आज़ाद फिक्र के इंसान अंदाज क्यों बुलामाना सदिये नहीं दुकान के लिए सदिये नहीं झुकाने के लिए तू तूी है दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम के आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर कन्या जी हैं जो 70 प्लस रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी हैं और आपसे रूबरू हो रहे हैं अपने अनुभव के साथ में तो मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग देश विदेश घूमना भी होता है कई बार हम लोग डॉक्टरी पेशे में है तो लोग बुलाते हैं जहाँ इमरजेंसी होती हैं तो वहाँ पर भी हमें जाना ही पड़ता है तो उसके साथ में हम खुद भी वैसे घूमने भी जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका टूरिज्म के बारे में कुछ खास बातें जहाँ जहाँ आपका जाना हुआ वहाँ आपने क्या किया किस तरह की बातें आपने देखी हैं तो वो थोड़ा सा हमें आपका यात्रा जो है उसके बारे में बताइए हाँ अगर आपको मेरी या जीवन यात्रा के बारे में बात करूँ तो आपको बहुत ही रोचक लगेगा <laughs> क्योंकि मेरी जीवन यात्रा आध्यात्मिक यात्रा थी अच्छा अच्छा परमात्मा का सोच जिसे कहते हैं परमात्मा की खोज खोज और मैंने 18 साल ये साधना की नहीं, नहीं, नहीं। मैं इडर गुजरात में इडरगढ़ के गुफा पूज मोटा का मौन मंदिर ऋषिकेश देहरादून शमशान मुझे टेलीफेती होती थी फिर दूसरे दिन में निकल जाता था नहीं, नहीं। सिर्फ परमात्मा की खोज में लगा था नहीं, नहीं, मुझे बहुत मज़ा आती थी बहुत ही मज़ा आती थी जहाँ कोई नहीं जा सकता था वहाँ मैं जाता था हुँ, हुँ, हुँ. पहाड़ों में अर्रावली के पर्वतों के बीचों बीच में और अर्ररावली पर्वत जो इडर केर की गुफाएँ वहाँ बहुत बेहतरीन गुफाएं हैं उस महल तो उसके आगे कुछ भी नहीं वहाँ से पानी झरने का पानी निकलता था और मैं रात को चना भिगो देता था हुँ, हुँ, और सुबह वो चना मैं खा लेता था अच्छा हाँ सुबह वो चना में खा लेता बाजू में चीकू के झाड़ थे सीताफल के झाड़ थे हाँ, हाँ, और वो भेड़ बकरियां चढ़ाने जो आते हैं ना वो आते थे ऊपर और कोई इंसान तो आता ही नहीं था बंदा हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। फिर उस वहाँ आजू बाजू जंगली जानवर भी देखने को मिलते थे हाँ, वो हमें देखते थे हम उन्हें देखते थे हाँ, और कुदरती का खूब आनंद लिया हाँ, कुदरत का हमने खूब ही आनंद लिया खूब आनंद लिया है साहब इसके लिए कोई शब्द नहीं कि मैं आपको बता सकूं। जी जी जी। बहुत आनंद ये हमारे जीवन की एक यात्रा थी और मैं कहीं घुमा नहीं साहब कहीं हुँ, नहीं घुमा हूँ बस ये मेरे जीवन आध्यात्मिक यात्रा थी तो आज मुझे <laughs> बाबा ने मेरा दामन थाम लिया है और मुझे क्या से क्या बना दिया और कुछ पाने को रहा नहीं सब कुछ पा लिया सब कुछ पा कु लिया जी बहुत ही अच्छी बात आपने शेयरिंग किया और कहीं कही ना कहीं हमारे जीवन में अध्यात्म को जब हम लोग स्वीकार करते हैं ज्ञान का चिंतन करते हैं मनन करते हैं और योग का प्रयोग करते हैं तो जीवन में लगता है कि सब कुछ पा लिया अब कुछ पाने को नहीं रहा है आ, एक व्यक्ति को जब भी योग हमारा जो है ठीक ढंग से हम करने लगते हैं तो हमारे जीवन में संतोष का धन आने लगता है 100 100 तो ये चीजें जो है जैसे जैसे आप अगर सही योग कर रहे हैं तो संतोष आपके जीवन में ये भी एक योग है ये भी ये ये योग है।, है अगर आपके जीवन में सब कुछ करते हुए भी अगर संतोष नहीं है तो आपका वियोग है, भी एक योग है। सही बात भक्ती है उसको परफेक्ट गुरु मिलना चाहिए हाँ हाँ अगर वो भक्ति है उसमें अगर परफेक्ट गुरु है पर पवित्रता बिना तो कोई चीज़ हम पा नहीं सकते सही बात है पवित्रता बिना नहीं सकते। आ, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को योग के बारे में या आध्यात्मिक जो प्रवाह है जब हम उस प्रवाह में चलते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति आनंद के जो बिंदु हैं हमें प्राप्त हो जाते हैं फिर हमारे जीवन में सांसारिक बातों के लिए समय नहीं रहता बस हम अपने पुरुषार्थ में लगे रहते हैं और जितना हम उसमें डूब जाते हैं उतने ही ज्ञान और प्रेम के खजाने हमें प्राप्त हो जाता है और संतोष आपके जीवन में आ जाता है तो ये एक खूबसूरती है कि आप अपने जीवन में योग का प्रयोग करते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि योग के कुछ अनुभव हुए होंगे आपको जरूर, तो जरूर। कुछ अनुभवों के बारे में हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए एक दो एक्सपीरियंस जो आपको बहुत ही अच्छा फील किया है योग का मतलब होता है मिलन हम्म जुड़ना आज हमारे और आपसे भी एक योग है अगर योग को सही दिशा में हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारी जो हेल्थ है किसी भी प्रकार का रोग का सामना करने का समय आएगा ही नहीं हुँ, हुँ, हुँ. और हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है माइंड है बॉडी है ब्रेन है श्वासोश्वास की गति है पेनक्रियाज में इंसुलिन का बनना हुँ, हुँ, हुँ. मन एकदम शांत रहना किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं नींद भी अच्छी आती है वो दिन भी अच्छा जाता है खुशी मिलती वो तो अलग अगर सही दिशा से हम योग करें योग का मतलब ऐसा नहीं कि मंत्र जाप करना साधना करना योग का मतलब शारीरिक योग भी होता है और ये हठ योग में आता है प्राणायाम प्राणायम में आठ प्रकार होते हैं अनोम विलोम है कपालभाती है उज्जै है शीतली प्राणायाम है आठ प्रकार के उद्गीत है तो ये जो प्राणायाम है प्राणायाम करने से क्या होता है हमारा ब्रेन कान नाक गला टेस्ट किडनी पेनक्रियाज लीवर आमाश है यूरिनल इन इन्फेक्शन मतलब पूरे ब्लॉकेज जो होते हैं वो भी खुल जाते हैं खून एकदम शुद्ध हो जाता है परंतु हमारी बॉडी कहाँ बिगड़ती क्यों हमारे जो खाने के जो पद्धति है कॉन्स्ट्रिपेशन ये हमारे रोग का मूल गढ़ है।, है अगर इंसान को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो उसको कोई रोग नहीं होगा एक तो पेट से रोग होता है और एक दिमाग।, दिमाग से रोग होता है <laughs> तो जो हठियोग है इससे खाली बॉडी फिटनेस रहती है और जो राजयोग है उससे दिमाग फिट रहता है <laughs> तो पहले राजयोग जरूरी है फिर बाद में ये हठ योग अगर इंसान राजयोग करता है तो उसको हठयोग करने की जरूर नहीं पड़ेगी करना चाहिए पर मैं ज्यादा महत्व राज्यों को देता हूँ जब तक वो समझेगा नहीं कि मैं कौन हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है हुँ, हुँ, हुँ. और मैं कौन उसको खबर ही नहीं खाल उतना है खाली उसको इतना खबर है कि मैं एक शरीर ही हूँ बस खाना पीना जलसा करना और आजकल तो लोग क्या करते हैं? पानी कम पीते हैं और दारू ज्यादा पीते हैं <laughs> और डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर है नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर न होने से मोटापा आ जाता है आ तो हम उसको कहते हैं कि आप कपाल भांति करो तो आपका मोटापा कम होगा कम होगा दारू के जगह पानी ज्यादा पियो और व्यसन से मुक्त हो जाओ सही बात है और इतना मैं कह सकता हूँ मेरे अनुभव के हिसाब से हाँ। सिर्फ आप आसन करोगे तो कुछ भी नहीं होगा राजयोग होना चाहिए जब तक राजयोग नहीं होगा तब तक आपके मन की स्थिति बराबर नहीं रहेगी आ, आ, आ, और राजयोग ही आपको मन की स्थिति को कंट्रोल कर सकता है कि आप कौन हो आप किस प्रकार के इंसान हो आपको क्या करना चाहिए और क्या करोगे तो आपको मिलेगा आ, आ, आ, आ, आ, तो राजयोग जरूरी है और ये आसन हाँ आसन से फायदे होते हैं हुँ, हुँ, हुँ. पर उसकी एक मर्यादा लिमिट होती है हुँ, हुँ, फिर हुँ, वापस वैसा क्या वैसा हो जाता है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अभी जैसे कि आप मुझे कहोगे कि मुझे डायबिटीज हो गया है <laughs> तो मैं कहूँगा कपाल भाती करो तो कम से कम 300 सौ सो तो मारना पड़े कैसे <laughs> इससे क्या आपका पेनक्रियासिस इंसुलिन बनेगा <laughs> कम हो जाएगा 100 परसेंट <laughs> आपके ब्लॉकेज भी खुल जाएंगे आपका व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए जब तक व्यसन मुक्त जीवन नहीं होगा तब तक वो चीजें बनी रहेगी नहीं बन हाँ। व्यसन मुक्त और शुद्ध शुद्ध विचार हुँ, हुँ, हुँ। पर चिंतन नहीं स्वचितन आजकल अधिकांश पर चिंतन में क्या करते हैं उनकी अनिद्रा आ जाती है हुँ, हुँ। और हमारे मेरे अनुभव के हिसाब से आज जो बीमार है ने लोग दिमाग के कांड बीमार है, है। हुँ, हुँ, हुँ। जादा सोचते ज्यादा है, है। सोचते ज्यादा सोचते ज्यादा है सोचने की जरूरत नहीं ज्यादा सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं है तो <laughs> कोई बीमार नहीं पड़ेगा <laughs> अब बस ये पेट को साफ रखें <laughs> बस पेट इससे भी मैं इससे 108 जात की बीमारी होती है अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो एक जिसमें एसिडिटी हो जाएगी गैस हो जाएगा अल्सर हो जाएगा सब स्ट्रेस हो जाएगा स्पेस हो जाएगा <laughs> कान नाक के के गले के रोग हो जाएंगे ये से ही होते हैं अच्छा, अच्छा जो माताएं को जू पड़ जाती है बाल गिरने ये होता है अनिद्रा गुस्सापेशन से, अच्छा, <laughs> से होता है <laughs> हाँ इसके लिए आप ये योगासन कर सकते हैं इसके हाँ। अलग अलग मुद्राएं होती है अंग कसरत होती है अलग अलग जो हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं लोगों को डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को रोग मुक्त होने का तरीका तो मिल ही गया है एक बहुत ही सुंदर टिप आपने दिया है आशा करता हूँ आपको अगर डॉक्टर साहब की बातें ध्यान से अगर आपने सुनी हो तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल रोग मुक्त कर देगा आप सिर्फ आप अपने आप पर ध्यान दें आपका डाइट सिस्टम को चेंज करें चेक करें और साथ ही साथ आपको कब्ज़ ना हो कॉन्स्टिबिशन ना हो इसका अगर आप ख्याल रखेंगे तो 108 सौ बीमारी आपको कभी भी नहीं होगी और दूसरा अगर कोई बीमारी हो भी गया है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है इसका इलाज है आप अपना डाइट चेंज कीजिए अनोम विलोम का प्रैक्टिस कीजिए एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य से बात कीजिए उनसा बताया वैसे आप करना शुरू करेंगे तो निश्चित कुछ समय के बाद आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और एक हेल्दी लाइफ जियेंगे डॉक्टर साहब अभी 70 इयर्स के हैं 70 प्लस रनिंग है फिर भी वो हेल्दी वेल्दी है ट्रैवलिंग करते हैं अहमदाबाद से यहाँ तक आए आप सभी से रूबरू होने के लिए बातचीत करने के लिए जो है प्यार है एक लोगों को कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं इसलिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं तो कहने का भाव मेरा ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका सबसे बीमारियों का कारण पेट है पेट अगर ठीक है तो बीमारियां नहीं होगी और दूसरा बीमारी का कारण है आपका मन यानी सोच ज़्यादा करते हैं किसी भी विषय को लेकर ज़्यादा सोचना भी एक मानसिक बीमारी का कारण बनता है और उसके कारण फिर शारीरिक बीमारियाँ भी आपके शुरू हो जाती हैं तो अगर मन को कंट्रोल करना है तो इसके लिए डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि आपको राजयोग करना है जितना आप राजयोग करेंगे उतना आपके मन के जो संकल्प है, वो आपके नियंत्रण में रहेंगे विचार आपके कंट्रोल में रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना मन शरीर दोनों ही आपका स्वस्थ रहेंगे तो चलिए आशा करता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बोला लेकिन जितना डॉक्टर साहब ने बोला उसको रिपीट कर दिया है ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहें और इसके ऊपर आप काम शुरू करें कई बार हमारे पास बीमारियाँ आती हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं घबराने की कोई बात नहीं इसका इलाज है लेकिन इसका मूल कारण क्या है वो अगर समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब का फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जिस तरह से आपने बताया हेल्दी लाइफस्टाइल की बातें आपने बताई हैं जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं किताबें पढ़ते हैं तो ऐसे जो प्रेरणादायी लोग जिनको आपने पढ़ा है योग शास्त्र पढ़ा है या जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है तो उसमें से जो लोग आपको बहुत मोटिवेटर्स लगे बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरणा मिला ऐसे कौन लोग हैं उनके बारे में कुछ बातें याद हो तो बताइए मुझे अधिकांश ये हठ योग के बारे में जिसे शारीरिक कसरत कहते हैं योग गुरु बाबा रामदेव से नहीं, नहीं, नहीं। और बाकी तो मैं विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी रहूँगा वहाँ तक क्योंकि विद्यार्थी बनने में जितना मजा है बॉस बनने में मजा नहीं है, है। तो मैं बाबा रामदेव को ज्यादा महत्व देता हूँ योग आसन के बारे में और बाकी मैं जहाँ जहाँ टीवी पे भी देखता हूँ तो मैं उन सबको फॉलो करता हूँ अच्छा अच्छा अच्छा हाँ, जैसे अपने हमारे ब्रह्मा कुमारी में डॉक्टर साहू हैं उनको भी मैं फॉलो करता हूँ श्रीमंत साहू श्रीमंत साहू को भी फॉलो करता हूँ <laughs> क्योंकि मैं जो योग शिविर लेता हूँ तो मैं उनका भी कराता हूँ अरे वाह हाँ उनका कराता हूँ संगीत के साथ हाँ। तो मैं ब्रह्मा कुमारी आने से मैंने इनको भी एक जो कहते हैं अपने को आईकॉन जिसको कहते आईकॉन हाँ।, हाँ तो इनको भी मैंने डॉक्टर क्या साहू साहेब को भी लिया है अच्छा अच्छा फर्स्ट मेरे थे रामदेव सेकेंड सेकेंड श्रीमंत साहु चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जब uh, सभी डॉक्टर्स को आप याद करेंगे तो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा लेकिन कुछ लोगों को आपने प्रेरणा सूत्र माना है और उनके कुछ आ, अच्छी चीज़ों को आप फॉलो भी करते हैं लोगों के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रेडियो मधन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे श्रेष्ठ कर्म का आधार है का कर लो दर्शन यही जीवन का सार है यही जीवन का सार है जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा ल्पा हो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 देखोगे तुम वैसा बन जाओगे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना ये आपके मन को और आपके शरीर को शक्ति प्रदान करता है ये गीत और संगीत हमारे जीवन में खुशी प्रदान करता है और मुझे लगता है कि गीत सुनकर कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन मिलता है एक प्रेरणा मिलता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है तो आइए जीवन जीने के साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी याद रख लें अपने जीवन में तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं राजयोग और योग के अभ्यास करते करते तो उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर विद्यार्थी रहूंगा <laughs> तो एक नम्र व्यक्ति की ये बातें होती हैं जो व्यक्ति अंदर से नम्र होता है वही ऐसा कह सकता है बाकी जो लोग मैं जब कुछ जानता हूँ तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं कि वो फिर मोल्ड नहीं होता रियल गोल्ड फिर नहीं बनते <laughs> <सथ>। <laughs> तो डॉक्टर साहब मैं जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक मैसेज एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप मैं यही बताना चाहता हूं श्रोताओं को एक तो हमें आपने सुना इसके लिए मैं सभी का श्रोतागणों को धन्यवाद करता हूँ मेरी तरफ़ से और मैं यही कहना चाहता हूँ कि योग सहज योग है राजयोग भी सहज योग है जीवन में इसे अपनाएं और पानी अधिक पिए और कोई भी चीज़ चबा चबा के खाएँ वो खाना खाने के एक घंटा बाद पानी पिए और कॉन्स्टिपेशन न होने पाए ऐसा ही खुराक ऐसा ही अनाज खाएं और व्यसन से मुक्त रहें और शाकाहारी खुराक लें तो इससे मन भी शुद्ध रहेगा तन भी शुद्ध रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी और गुस्सा भी कम हो जाएगा हम्म हाँ और जीवन एकदम सरल बन जाएगा गुलशन बन जाएगा मधुबन बन जाएगा <laughs> <laughs> क्या बात है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छी बातें मिल रही होगी जिस तरह से आपने अपने भाव प्रकट किया योग के बारे में सहज योग के बारे में राजयोग के बारे में वो भी सहज है लेकिन करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा जीवन में सब कुछ अवेलेबल है लेकिन उसके लिए आपको अपने आप से खुद को तैयार करना होगा तभी जाके आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं कई बार हम लोग खुद भी कहते हैं योग अच्छा है लेकिन करता कौन है सच, बात है, सच बात है। <laughs> तो करने के लिए आपको कोई लेकर नहीं जाएगा कोई आपको उठा के नहीं ले जाएगा उसके लिए आपको खुद को जाना होगा खुद को संकल्प देना होगा कि मुझे योग करना है तो चीज़ें बननी शुरू हो जाएगी और शुरुआत में कुछ चीज़ें नहीं करते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं लेकिन शुरू शुरू में होता है एक बार आपका अभ्यास आ गया और आपको थोड़े फ़ायदे मिलने लग जाते हैं तो आप अपने आप से करना शुरू कर देंगे हाँ थोड़ा समय दान करना पड़ता है अगर आप जीवन के अंदर काफ़ी चैनल देखने बैठते टीवी देखने बैठते शादी में जाते सब जगह समय तो देते ही हैं तो ये अपने जीवन के लिए हेल्थ के लिए अगर आप समय दान देते हैं पिसस मिनट का तो 45 मिनट आपके लिए एकदम बैलेंस हो जाएगा उसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और ये चीज़ तो जीवन में जन्म जन्म साथ में आएगी और ये भौतिक संपत्ति साथ में भी, भी नहीं आएगी और ये साथ में आएगा क्या बात है क्या बात है चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आज जीवन जीने का एक जो है गुरु किली आपके पास चा आ गया है की आपके पास आ गया है मैं चाहूँगा एक बार इन सारी बातों को जो भी डॉक्टर साहब ने बताया है वो बातों को आप एक बार रिवाइव करें और पे इस पे बहुत अच्छी तरह से गहराई से डूबे आप और डूब कर राजयोग या हट या जो भी योग है उस साधना को करिए और साथ ही साथ एक बार डाइट जो आपका खाना है उसको चेक करें और उसमें बदलाव करें तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में वो सुखद अनुभूति कर पाएंगे तो आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें खुश रहें ऐसी शुभकामना हम करते हैं और डॉक्टर साहब को बहुत सारी दुआएं दिली दुआएं कि हमारे साथ आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आकर वो अपना अनुभव शेयर किया अच्छे में ये कहना चाहूँगा कि व्यस्त रहे <laughs> <laughs> <laughs> तो चलिए आज के इस एपिसोड में सलामी ज़िंदगी में बस इतना ही फिर अगले संडे होगी मुलाकात इसी तरह कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे आप तब तक बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो